महाभारत शांति पर्व षष्टतमोध्याय धर्म का वर्णन वैश्पाणुवाच तथा पुनः सगा अभिवाद्य पिताम प्राजलि तो पर सम्पाण जी कहते हैं जन्मेजय जय राजा जिषि ने मन को वश में करके गंगानंदन पितामह भीष्म को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा के धर्मा शर्वर्णा चातुर्वर्णच के पृथक चातुर्वर्ण आश्रमा च राजधर्माश्च के मता पितामह कौन से ऐसे धर्म हैं जो सभी वर्णों के लिए उपयोगी हो सकते हैं चारों वर्णों के पृथक पृथक धर्म कौन हैं चारों वर्णों के साथ ही चारों आश्रमों के भी धर्म कौन हैं तथा राजा के द्वारा पालन करने योग्य कौन कौन से धर्म माने गए हैं के नाष्ट्र राजा के केन पौराश्च अवर्धन ते भर राष्ट्र की वृद्धि कैसे होती है राजा का अभ्युदय किस उपाय से होता है भरत पुरवासियों और भरण पोषण करने योग्य सेवकों की उन्नति भी किस उपाय से होती है कोशम दंडम चुर्गम चाहिण तथा ऋत्व पुरोहित आचार्या राजा को किस प्रकार के कोष दंड दुर्ग सहायक मंत्री ऋत्विक पुरोहित और आचार्यों का त्याग कर देना चाहिए के शुभ श्वसीव्यम श्या हो तो वात्मा दृढ़ पितामह किस आपत्ति के आने पर राजा को किन लोगों पर विश्वास करना चाहिए और किन लोगों से अपने शरीर के दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए यह मुझे बताइए विष्णुवाच नमो धर्मा ये नम कृष्णा ये द्राह्मणेब्यो नमस्कृत्या धर्मान भक्षा शाश्वत विश्व जी ने कहा महान धर्म को नमस्कार है विश्वविधाता श्री कृष्ण को नमस्कार है अब मैं उपस्थित ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्म का वर्णन आरंभ करता हूँ अक्रोध सत्य वचनम संविभाग क्षमा तथा प्रजन स्वे सुधार ए तो सुचम अद्रोह एव आर्जुव भृत्यभरण नवैते सार्वर्णि ब्राह्मण से अतियो धर्म स्तमते वक्ष केवल किसी पर क्रोध न करना सत्य बोलना धन को बांट भोगना क्षमा भाव रखना अपनी ही पत्नी के गर्भ से संतान पैदा करना बाहर भीतर से पवित्र रहना किसी से द्रोह न करना सरल भाव रखना और भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों का पालन करना ये नौ सभी वर्णों के लिए उपयोगी धर्म है अब मैं केवल ब्राह्मण का जो धर्म है उसे बता रहा हूँ महाराज धर्म आहो पुरातन स्वाध्याभ्यतन चत कर्म समाप्य महाराज इंद्र संयम को ब्राह्मणों का प्राचीन धर्म बताया गया है इसके सिवा उन्हें सदा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए क्योंकि इसी से उनके सब कर्मों की पूर्ति हो जाती है तम चेजम पगछे वर्तमान स्कर्मणी अकुर्वाणम शांत प्रज्ञानतर्ेतापत्यसन्ता दीत चोक्तभोधनम सद्धितीय यदि अपने वर्णोचित कर्म में स्थित शांत और ज्ञान विज्ञान से तृप्त ब्राह्मण को किसी प्रकार के असत कर्म का आशय लिए बिना ही धन प्राप्त हो जाए तो वह उस धन से विवाह करके संतान की उत्पत्ति करे अथवा उस धन को दान और यज्ञ में लगा दे धन को बांटकर ही भोगना चाहिए ऐसा सत्पुरुषों का कथन है पर निष्ठित कार्यस्तों दैव ब्राह्मण कुरया दंड कुरयात्र ब्राह्मण उच्चते। ब्राह्मण केवल वेदों के स्वाध्याय से ही कृतकृत्य क्रित हो जाता है वह दूसरा कर्म करे या न करे सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने के कारण वह मैत्र कहलाता है क्षत्रियपियोधर्मस्तमते वक्षा भारत द्राचंड न चा जय भरत नंदन क्षत्र का भी जो धर्म है वह तुम्हें बता रहा हूं राजन क्षत्र दान तो करे किंतु किसी से याचना न करे स्वयं यज्ञ करे किंतु पुरोहित बनकर दूसरों का यज्ञ न करवाध्याजाच परिपाले नित्यो दुक्तो दस्यो वधे रणे कुर्यात पराक्रम वह अध्ययन करे किंतु अध्यापक न बने प्रजाजनों का सब प्रकार से पालन करता रहे लुटेरों और डाकुओं का वध करने के लिए सदा तैयार रहे रणभूमि में पराक्रम प्रकट करे यह तो क्रतुभिरीजानाहतवंत भूमिपा ये बाह अवतेजे तार तम लोक जितम आह इन राजाओं को भोपाल बड़े बड़े यज्ञ करने वाले तथा तो वेद शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न हैं और जो युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले हैं वे ही पुण्य लोगों पर विजय प्राप्त करने वालों में उत्तम है क्षत्रियो नश तत्कर्म असंसनते पुरा विद जो क्षत्रिय शरीर पर घाव हुए बिना ही समरभूमि से लौट आता है उसके इस कर्म के पुरातन धर्म को जानने वाले विद्वान प्रशंसा नहीं करते हैं एवं ही क्षत्रबंधूना मार्ग आहु प्रधानत नाशकृत तमाम अंध दस्यो निबरहना दानमनमज्ञो राज्ञा क्षेमो भीतीयते तस्माद्राजा विशेषेणाद्यम धर्म मेप्थता इस प्रकार युद्ध को ही क्षत्रियों के लिए प्रधान मार्ग बताया गया है उसके लिए लुटेरों के संघार से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठतम कर्म नहीं है यद्यपि दान अध्ययन और यज्ञ इनके अनुष्ठान से भी राजाओं का कल्याण होता है तथापि युद्ध करने की उनके लिए सबसे बढ़कर है अतः विशेष रूप से धर्म की इच्छा रखने वाले राजा को सदा ही युद्ध के लिए उद्यत रहना चाहिए धर्मे प्रजासर्वा धर्मे राजा समस्त प्रजाओं को अपने अपने धर्मों में स्थापित करके उनके द्वारा शांतिपूर्ण समस्त कर्मों का धर्म के अनुसार अनुष्ठान करावे परि निष्ठित परिपाल कुरिया कुरिया राजा दूसरा कर्म करे या न करे प्रजा की रक्षा करने मात्र से वह कृतकृत हो जाता है उसमें इंद्र देवता संबंधी बल्कि प्रधानता होने से राजा ऐन्द्र कहलाता है धर्मम धर्म ते वक्षा शाश्वत दानम यज्ञः अधर संचय अब वैश्य का जो सनातन धर्म है वह तुम्हें बता रहा हूँ दान अध्ययन यज्ञ और पवित्रता पूर्वक धन का संग्रह ये वैश्य के कर्म है पितृवत्ल वैश्यो युक्त सर्वान्सूलि विकर्म तक य वैश्य सदा उद्योगशील रहकर पुत्रों की रक्षा करने वाले पिता के समान सब प्रकार के पशुओं का पालन करे इन कर्मों की सीमा वह और जो कुछ भी करेगा वह उसके लिए विपरीत कर्म होगा रक्षा सहित शाम भाप प्रजापतिरि वह परिद पशुओं के पालन से वैश्य को महान सुख की प्राप्ति हो सकती है प्रजापति ने पशुओं की सृष्टि करके उनके पालन का भार वैश्य को सौंप दिया था ब्राह्मण ब्राह्मण और राजा को उन्हीं, उन्होंने सारी प्रजा के पोषण का भार सौ था अब मैं वैश्य की उस वृत्ति का वर्णन करूंगा जिससे उसका जीवन निर्वाह हो ऋणाबे काम विपेत धेनुम सताच मिथुदम्भरेत लब्धाच सप्तम भागम तथा श्रृंगे कलाम खुरेम वैसे यदि राजा या किसी दूसरे की छः दुधारु गौों का एक वर्ष तक पालन करे तो उनमें से एक गौ का दूध वह स्वयं पिए यही इस उसके लिए वेतन है यदि दूसरे की एक सौ गौों का वह पालन करे तो साल भर में एक गाय और एक बैल मालिक से वेतन के रूप में ले लें यदि उन पशुओं के दूध आदि बेचने से धन प्राप्त हो तो उसमें सातवाँ भाग वह अपने वेतन के रूप में ग्रहण करे। शिंग बचने से जो धन मिले उसमें से भी वह सातवा भाग ही ले परंतु पशु विशेष का बहुमूल्य खूर बेचने से जो धन प्राप्त हो उसका सोलहवाँ भाग ही उसे ग्रहण करना चाहिए दूसरे के अनाज की फसलों तथा सब प्रकार के बीजों की रक्षा करने पर वैश्य को उपज का सातवा भाग वेतन के रूप में ग्रहण करना चाहिए यह उसके लिए वार्षिक वेतन है वैश्य के मन में कभी यह संकल्प नहीं उठना चाहिए कि मैं पशुओं का पालन नहीं करूँगा वैसे चेक्षति पशुपालन का कार्य करना चाहे तब तक मालिक को दूसरे किसी के द्वारा किसी तरह भी वह कार्य नहीं कराना चाहिए भारत अब मैं शूद्र का भी धर्म तुम्हें बता रहा हूँ प्रजापति वर्णा दास शुद्रमल्पयत तस्मा शुद्र च वर्णा परिचर्या विधीयत प्रजापति ने अने तीनों वर्ण के सेवक के रूप में शुद्र की सृष्टि की है अतः शुद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही शास्त्रविद कर्म है तुश्रूषणा च महत् दुखम अवापनुयात शुद्र परिचरे तीन वर्ण पूर्वश वह उन तीनों वर्णों की सेवा से ही महान सुख का भागी हो सकता है अतः शुद्र इन तीनों वर्णों की क्रमशः सेवा करें। संचयाच न कुर्वीत जात शुद्र कथंशन पापीयान ही धनम लब्धे कु शुद्र को कभी किसी प्रकार भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए क्योंकि धन पाकर वह महान पाप में प्रवृत्त हो जाता है और अपने से श्रेष्ठतम पुरुषों को भी अपने अधीन रखने लगता है राी धार्मिक वृत्तिम प्रवक्षा भी योपजीवनम धर्मात्मा शुद्र राजा की आज्ञा लेकर अपनी इच्छा के अनुसार कोई धार्मिक कृत्य कर सकता है अब मैं उसकी वृत्ति का वर्णन करूंगा, जिससे उसकी आजीविका चल सकती है अवश्यम भरणी जो ही वरणान शुद्र उच्चते छत्रम बेष्टुनमीरम उपान्य मन दे परिचारिरे तीनों वर्णों को शुद्र का भरण पोषण अवश्य करना चाहिए क्योंकि वह भरण पोषण करने योग्य कहा गया है अपनी सेवा में रहने वाले शूद्र को उपभोग में लाए हुए छाते पगड़ी अनुलेपन, जूते और पंख पंखे देना चाहिए आधार दुजात भी शुद्रा ज प्रदे तस् धर्म धनम हितत फटे पुराने कपड़े जो अपने धारण करने योग्य न रहे वे दिवजातियों द्वारा शूद्र को ही दे देने योग्य है क्योंकि धर्मतः वे सब वस्तुएँ शूद्र की ही संपत्ति है यं चिजाती शुद्र शिश्रूसूराज्रजेत कल्प्या तेन तू ते प्रहुतिम द्विजातियों में से जिस किसी की सेवा करने के लिए कोई शूद्र आवे उसे को उसके जीविका की व्यवस्था करनी चाहिए ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का कथन है देय पिंडो न प्रत्याय भरतव्यो वृद्ध दुर्बल हो शूद्रेण तो न्यो भरता का भरता भरता यदि स्वामी संतान ही हो तो सेवा करने वाले शुद्र को ही उसके लिए पिंडदान करना चाहिए यदि स्वामी बूढ़ा या दुर्बल हो तो उसका सब प्रकार की से भरण पोषण करना चाहिए किसी आपत्ति में भी शुद्र को अपने स्वामी का परित्याग नहीं करना चाहिए यदि स्वामी के धन का नाश हो जाए तो शूद्र को अपने कुटुंब के पालन से बचे हुए धन के द्वारा उसका भरण पोषण करना चाहिए नहीं ही स्वस्थ मत शुद्रस् भृतिहार्य धनोष उतयाज्ञस्त भारत स्वाहा वर्ष वो मंत्र शुद्रे न वेद्यते शुद्र का अपना कोई धन नहीं होता उसके सारे धन पर उसके स्वामी का ही अधिकार होता है भरत नंदन यज्ञ का अनुष्ठान तीनों वर्णों तथा शुद्र के लिए भी आवश्यक बताया गया है शुद्र के यज्ञ में स्वाहाकार वसटकार तथा वैदिक मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है तस्मा क्षुद्र पाक यज्ञता व्रतवान स्वयं पूर्ण पूर्ण पात्र मयी बाहू पाक य अतः शुद्ध स्वयं वैदिक व्रतों की दीक्षा न देकर पाक यज्ञ की दक्षिणा पूर्ण पात्र, पात्र का परिणाम इस प्रकार है आठ मुट्ठी अन्न को किंचित कहते हैं आठ किंचित का एक पुष्कल होता है और चार चार पुष्कल का एक पूर्ण पात्र होता है इस प्रकार दो सौ का एक पूर्ण पात्र होता है शुद्र पैजव लोकनाम सहस्त्रणाम शतम विधाले न दक्षिणाम शुतम हमने सुना है कि पैजवन नामक शुद्र ने इंद्राग्न यज्ञ की विधि से मंत्रहीन यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी दक्षिणा के रूप में एक लाख पूर्ण पात्र दान किए थे यो ही सर्वर्ण यज्ञ भारत अग्रे सर्वेश यज्ञा यज्ञो विधीय थे भरत नंदन ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों का जो यज्ञ है वह सब सेवा कार्य करने के कारण शुद्र का भी है ही उसे भी उसका फल मिलता ही है अतः उसे पृथक यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है संपूर्ण यज्ञों में पहले श्रद्धा रूप यज्ञ का ही विधान है दैवतम्भे महश्रद्धा पवित्रम जजताम जजत दैवतम्भी परम विप्रा स्वे न परस्परम क्योंकि श्रद्धा सबसे बड़ा देवता है वही यज्ञ करने वालों को पवित्र करती है ब्राह्मण साक्षात यज्ञ कराने के कारण परम देवता माने गए हैं सभी वर्णों के लोग अपने अपने कर्म द्वारा एक दूसरे के यज्ञों में सहायक होते हैं अयजन देह सत्र कामय समाता संश्रेष्ठा ब्राह्मण त्रि सुवे सुश्रेष्ठ यभी वर्ण के लोगों ने यहाँ यज्ञों का अनुष्ठान किया है और उनके द्वारा वे मनोवांचित फलों से संपन्न हुए हैं ब्राह्मणों ने ही तीनों वर्णों की संतानों की सृष्टि के है देवा नाम पिए देवा अप्रियोते परम हितम तत्मा वर्ण सर्वय्या जो देवताओं के भी देवता है वे ब्राह्मण जो कुछ कहें वही सबके लिए परम हितकारक है अतः अन्य वर्णों के लोग ब्राह्मणों के बताए अनुसार ही सब यज्ञों का अनुष्ठान करें, अपनी इच्छा से न करे ऋत जजो सामितौ लित्यम सदव अन्य उपद्रव यज्ञ वनेशयाता सर्वर्णेश भारत ऋक् साम और यजुर्वेद का ज्ञाता ब्राह्मण सदा देवता के समान पूजनीय है दास अशुद्र ऋक यजु और शाम के ज्ञान से शून्य होता है तो भी वह प्रजापात्य प्राजापत्य अर्थात प्रजापति का भक्त कहा गया है तत् भरतनंदन मानसिक संकल्प द्वारा जो भावनात्मक यज्ञ होता है उसमें सभी वर्णों का अधिकार है यज्ञ कृतो देवाई हे नेतरे चाह तथा सर्वेशु श्रद्धा यज्ञ विधीये इस मानसिक यज्ञ करने वाले यजमान के यज्ञ में देवता और मनुष्य सभी भाग ग्रहण करने की अभिलाषा रखते हैं क्योंकि उसका यज्ञ श्रद्धा के कारण परम पवित्र होता है अतः श्रद्धा प्रधान यज्ञ करने का अधिकार सभी वर्णों को प्राप्त है समदेवतम ब्राह्मण स्वीर नि परमासी अधरो वितान संतृष्टो वैश्यो ब्राह्मण स्त्रीसु वर्णेश यज्ञ श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने कर्मों द्वारा ही सदा दूसरे वर्णों के लिए अपने अपने देवता के समान हैं अत वह दूसरे वर्णों का यज्ञ न करता हो ऐसी बात नहीं है जिस यज्ञ में वह आचार्य आदि के रूप में कार्य कर रहा हो वह निकृष्ट माना गया है विधाता ने केवल ब्राह्मण को ही तीनों वर्णों का यज्ञ कराने के लिए उत्पन्न किया है तस्य तस्मा जब अज्ञात विधाता एकमात्र ब्राह्मण से ही अन्य तीन वर्णों की सृष्टि करते हैं अतः शेष तीन वर्ण भी ब्राह्मण के समान ही सरल तथा तो उनके जाति भाई या कुटुंबी हैं क्षत्रिय आदि आदि तीनों वर्ण ब्राह्मण की संतान ही है जैसे रिक यजु और साम एकमात्र आकार से ही प्रकट होने के कारण परस्पर अभिन्न हैं। उसी प्रकार उन सभी वर्णों में तत्व का निश्चय किया जाए तो एकमात्र ब्राह्मण ही उन सब के रूप में प्रकट हुआ है अतः ब्राह्मण के साथ सबकी अभिन्नता है अत्र गाथा वैखानसा राजेन्द्र प्राचीन बातों को जानने वाले सिद्धांत इस विषय में यज्ञ की अभिलाषा रखने वाले वैखानस मुनियों की कही हुई एक गाथा का उल्लेख किया करते हैं जो यज्ञ के संबंध में गाई गई है उदितेन उदित श्रद्धा नो जितेंद्रिया धर्मे न श्रद्धा वी कारण महत सूर्य के उदय होने पर अथवा अच्छा सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय मनुष्य जो धर्म के अनुसार अग्नि में आहुति देता है उसमें श्रद्धा ही प्रधान हेतु है यकंदमस्य तत्पूर्व यद स्कंदम यदुत्तरम जद बहुनिपाणी नाना कर्म फला ब्राह्मण में सोलह प्रकार के अग्निहोत्र बताए गए हैं होता का किया हुआ जो हवन वायु देवता के उद्देश्य से होता है वह स्कंद संज्ञा होम प्रथम है और उससे भिन्न जो स्कन्द संज्ञक होम है वह अंतिम या सबसे उत्कृष्ट है इसी प्रकार रौद्र आदि बहुत से यज्ञ हैं जो नाना प्रकार के कर्म फल देने वाले हैं ज्ञान निश्चय निश्चित श्रद्धेत पुरुषोरती उन सोड़त प्रकार के अग्निहोत्रों को जो जानता है वही यज्ञ संबंधी निश्चयात्मक ज्ञान से संपन्न है ऐसा ज्ञानी एवं श्रद्धालु द्विज ही यज्ञ करने के अधिकारी है स्तन वा यदि पापादि पाप कृतम युमीक्षति यज्ञ सा वितम यदि कोई चोर हो पापी हो अथवा पापाचार्यों में भी सबसे महान हो तो भी जो यज्ञ करना चाहता है उसे सभी लोग साधु ही कहते हैं ऋषि ऋषिअम प्रसंसनते साधु चैतदर्शन संशय सर्वथा सर्वदा वर्णव्यम ऋषि भी उसकी प्रशंसा करते हैं यह यज्ञ कर्म श्रेष्ठ है इसमें कोई संदेह नहीं है अतः सभी वर्ण के लोगों को सदा सब प्रकार से यज्ञ करना चाहिए यही शास्त्रों का निर्णय है नहीं नज्ञ तस्मान किचित्रिश्लोक सुविदे तस्मा ज्रष्ट्य मिहोपुरश्रद्धा पवित्रश्रिता यहाँ यथेक्षाया तीनों लोकों में यज्ञ के समान कुछ भी नहीं है इसलिए मनुष्य को दो दृष्टि का परित्याग करके शास्त्रीय विधि का आश्रय ले अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार उत्तम श्रद्धापूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा मनुष्य पुरुषों का कथन है इस श्री महाभारती शांति परमढ़ी राजधर्मानुशासन परमढ़ी वर्णाश्रम धर्म कथने ष्ठी इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन विषयक साठवाँ अध्याय